के के उसे बनाया कई कई से कहीं लगता है के एकादश और के के के का और स्टडी है उनका जो में गेरू के रंग का प्रयोग करते हैं। वो समाधि में बड़ा उपयोगी होता है समाधि लगाने में गेरू का जो रंग है वो कहीं उपयोगी होकर के दिखाई तो सन्यासी रक्त वस्त्र धारण करते हैं गेरू वस्त्र भी धारण करते हैं इसलिए श्री जगदानंद ने सूक्ष्म वस्त्र लिया उसको गेरू के रंग में रंगाया और शेम लील तुला दिया तहा भराइला और सेमर की जो रंग रुई है वो सेमर की रंग, रुई उसके भीतर लेकर के और भरा दी सेमर की रुई उससे उस गद्दे को बना दी एक तुली गांडू गोविंदे हाथ दिला और एक तकिया भी उसी सेमर की से भगड़ा करके और श्री गोविंद जो है उनके हाथ में दिया कि महाप्रभु को शयन कराने के लिए इसका प्रयोग करना इस गद्दे का इस का और कहा कि प्रभु की शो इहिल और प्रभु को यही शयन कराना यह कहा सोलू गोसाई कहे कि कहे जगदानंद आज आपने आया प्रभु के कराए शयन और श्री स्वरूप गोस्वामी से श्री जगदान ने कहा कि तुम जाना और तुम स्वयं जाकर के श्रीमद महाप्रभु को शयन कराना ये गद्दा और तकिया दोनों है इसके ऊपर महाप्रभु को तुम शयन कराकर तो श्री स्वरूप गोस्वामी जी उनसे कहा कि आप वहां पर रहना और श्री महाप्रभु को शयन कराना शयर काते स्वरूप तहाय रह महाप्रभु जब तक शयन करें उस समय तक श्री स्वरूप गोस्वामी वहीं रहे काफी देर तक तुम्हें गांडू देख प्रभु क्रोधाविष्टाइला परंतु महाप्रभु ने जब देखा कि कोमल तकिया है कोमल गद्दा है इसको देख के महाप्रभु क्रोध से आविष्ट हो गए गोविंद के पूछ से पूछ रहे हैं गोविंद ने पूछे यह कराई कौन जन? कि किस व्यक्ति ने यह गद्दा बनवाया गद्दा कौन लाया किसने गद्दा बनवाया है जगदानंद ने ना सुब को चौ तो गुस्सा रही थी किसने यह गद्दा बनवाया धीरे से कहा जगदानंद जी ने भेजा है सोई महाप्रभु का सारा क्रोध शाम जगदन के सामने बोल नहीं पा रहे इतने डरते हैं जगदन से कहीं मांग नहीं कर ले जगदन मार उठ करके नहीं बैठ जाए तो प्रेम का इतना अधिकार है जगदन जी तो जगदन का नाम सुन करके संकोच हिल मन महाप्रभु का मन संकुचित तो हो गया और अपने क्रोध को प्रकट नहीं कर पाए शांत तो हो गए गोविंद ने कही से तू तो दूर कर गोविंद से कहा गोविंद ये तू हटा हटा ईशादी से कहा इस तुल को इस गद्दी को दूर कर दो कलार ऊपर शयन करो और ऐसा कहकर के श्रीमन महाप्रभु ने केले के पत्ते के ऊपर ही जैसे रोज शयन करते थे इसी प्रकार शयन किया केले के पत्ते के ऊपर ही शयन किया महाप्रभु सो गए स्वरूप कहे तुम्हारी इच्छा की कोई दे स्वरूद कह रहे हैं महाराज आपकी इच्छा आपसे कोई क्या कह सकता है आप शैया की उपेक्षा करके शैया उपेक्षा ले पंडित तो दुख पावे भारी हाय उनके द्वारा दी गई शैया की ये सुंदर सैवर की रूई की आपने जो गद्दी बनाई है इसकी उपेक्षा कर रहे हो श्री जगदन को बड़ा दुख होगा महाप्रभु कह रहे हैं सन्यासी मानुष्य अमार भूमि के स्वयन तो देखो मैं सन्यासी हूं और सन्यासी को भूमि के ऊपर ही शयन करना चाहिए अमाके के खाट तूली गांडो मस्तक मुंडन एक और तो मैंने मूल मोड़ा रखा है मस्तक का मुंडन किया हुआ है और फिर मैं सुंदर खाट सुंदर ग सुंदर तकिया इनके ऊपर शयन करूं ये अच्छा लगता है क्या सन्नासी तो पृथ्वी पर ही शयन करता है तो अमाके खाट तुली गांडू मेरे ऊपर मेरे लिए खाट लाकर के रखोगे सुंदर तुली माने गद्दा लाकर के रखोगे मेरे ऊपर मेरे पास में तकिया लाकर के रखोगे और मस्तक मुंडन मुंडित मस्तक में ये क्या चीज अच्छी लगेगी क्या स्वरूप गोसाई आशिक पंडित ने कहे स्वरूप गोसाई ने जब ये सुना आकर के श्री जगदानंद पंडित से कहा कि महाप्रभु ने गद्दा नहीं लिया है शून्य जगदानंद मौन महा दुख पाई जगदानंद को बड़ा भारी मन में दुख हुआ कि हाय गद्दा मनाया महाप्रभु के अंगीकार नहीं हुआ है बड़ा दुख हो रहे गोसाए तभी सृजन प्रकार अब यहां पर यह दिखा रहे हैं कि व्यावहारिक सत्ता में तीन सत्ताएं हैं एक है व्यावहारिक सत्ता दूसरी है प्रातभाषिक सत्ता और तीसरी है पारमार्षिक सत्ता वेदांत में तीन सत्ताओं का प्रयोग किया गया व्यावहारिक सत्ता में हमको वही कार्य करना चाहिए जो शास्त्र आज्ञा दे रहा है। शास्त्र की जितनी भी आज्ञाएं हैं वो व्यावहारिक सत्ता की आज्ञाएं आज्ञाए परंतु निस्त्री गुणे जो गुणातीत स्थिति में पहुंच गए हैं उनके लिए कौन सी विधि कौन सा निषेध तो यथावस्थ देह की सत्ता व्यावहारिक सत्ता अलग है और सिद्ध देह की सत्ता अलग है यदि कोई सिद्ध देह को व्यवहार में भी जितनी देर उसे सिद्ध देह उसका प्रकट हो रहा है व्यवहार में जितना संसार में रहते हुए भी यदि उसका सिद्ध देह कहीं प्रकट हो रहा है तो सिद्ध दे प्रकट होने में यदि वो ऐसा आचरण करे तब तो कोई दोष नहीं भले वो संसार में है परंतु यदि वह सिद्ध देह में पहुंच गया है और सिद्ध देह में यदि कोई ऐसा आचरण करे तो उसमें कोई दोष की बात नहीं है परंतु तो वो सिद्ध देह कहीं प्रकट नहीं है और फिर यदि व्यावहारिक आचरण करे सिद्ध देह जैसा आचरण करे तो वो हम लोगों के लिए कभी भी न तो उपदेश दिया जा सकता है न तो ऐसा हम किसी दूसरे को उपदेश दे सकते हैं न हम ऐसा स्वयं आचरण कर सकते हैं दोनों ही ऐसा आचरण नहीं कर सकते यदि कोई समाधि की अवस्था में बैठा है श्री प्रिया जी का दर्शन कर रहा है और उस समय यदि श्री प्रिया जी भले एकाशी का दिन है और प्रिया जी किसी को पान दे और वो पान खा ले तो उसके लिए दोष नहीं क्योंकि उसने वो पान जो लिया है वो भी उसने सिद्ध देह में लिया उसका सिद्धदेह प्रकट हो गया इस आचरण को देख करके कोई जगत के लिए आचरण दे कि भाई एक आशी को पान खाओ एक आशी को प्रसाद पाओ अन्न खाओ तो ये नहीं ये नहीं चले साधक वैष्णव सर्वदाप भगवत प्रसाद ही लेते हैं प्रसाद के अतिरिक्त तो और कोई दूसरी चीज लेते ही नहीं है इसलिए यदि ये कहा गया के एक एकादशी को अन्न मत खाना तो ये प्रसाद रूप अन्न के का ही निषेध है सामान्य अन्न का निषेध नहीं है क्योंकि वैष्णव भगवत प्रसाद के अतिरिक्त कुछ खाता ही नहीं इसलिए जब कोई शुद्ध अवस्था में है कोई पहुंच गया है नुकुन् में और में ये श्री किशोरी जो के प्रसाद को वो ग्रहण कर रहा है तो में वो एकादशी नहीं, एक एक नहीं करता है तो उसके लिए दोष नहीं है उसकी अपनी स्थिति भी सिद्ध स्थिति है और उसका स्थान भी सिद्ध है वो प्राकृतिकल की सीमा में नहीं है वहां पर तो एक दशा एकादशी है वहां पर एक एकादशी का जो परिभाषा है वो परिभाषा ही कुछ भिन्न है सदा सदा प्रिया की सेवा में ही लगे रहना ये एक दशा एकादशी उसका नाम एकादशी है यदि ये एक दशा एकादशी की स्थिति नहीं है और हम इस संसार में हैं, हमको ये भी पता है कि आज दाल में नमक ज्यादा हो गया और आज मिर्च कम है आज इसमें चीर मिठाई कम है खीर में और आज मिठाई ज्यादा हो गई ये सारा स्वाद यदि हमको प्राप्त है और उसमें यदि भगवत का स्वाद नहीं आ रहा है तो हमारे लिए नुकुंज की नकल करना यथावस्थ देह में वो कभी भी उचित नहीं है और ना उसका हम किसी दूसरे को आदेश दे सकते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं वो सिद्ध महापुरुष गुरुजन ऐसा उन्होंने किसी एक समय एक स्थिति में ऐसा कर लिया इसलिए तुम हमेशा ऐसा करो ये कभी भी उचित नहीं इसलिए महाप्रसाद की मेहमा सरुरा है वैष्णव महाप्रसाद के अतिरिक्त कहीं कोई दूसरी वस्तु तो लेता ही नहीं है यदि एकाक्षी में अन्न खाने का निषेध किया गया तो वह महाप्रसाद अन्न का ही निषेध है महाप्रसाद में जो अन्न है उस अन्न का ही निषेध है वह महाप्रसाद का निषेध नहीं है क्योंकि वैष्णव महाप्रसाद के अति कुछ लेता ही नहीं है इसलिए जो भी निषेध होगा जो भी विधि होगी वो अनियमित नियम कारणी विधि विधि की एक परिभाषा ही दी गई कि जिसमें कोई नियम नहीं है उसमें जो नियम बनाए ऐसा जो वस्तु सहज प्राप्त है अन्न भोजन करना जीव को सहज प्राप्त है उसमें जिसका नियम किया जाए उसको जहां संकुचित किया जाए लिमिटेड किया जाए उसी का नाम विधि है इसलिए वहां पर जो विधि है अन्न नखाने की यह जो विधि और निषेध है ये विधि निषेध भगवत प्रसाद रूप अन्न के लिए ही है किसी दूसरे अन्न के लिए नहीं तो श्री महाप्रभु यथावस्थित देह में जिस समय अपने आप के महाप्रभु का देह तो चिन्मय है परंतु साधक आचरण करते हुए भक्त आवेश में महाप्रभु जब विराजमान है तो वे यथावस्थित देह के लिए सन्यासी के जो नियम हैं उन सन्यास आश्रम के नियमों का पूरी तरह से पालन करते हैं कि सन्यासी धरती पर सोएगा वो गद्दे का प्रयोग नहीं करेगा वो श्वेत वस्त्र का प्रयोग नहीं करेगा रक्त वस्त्र का ही प्रयोग करेगा गैरिक वस्त्र का ही प्रयोग करेगा तो गैरिक वस्त्र तो बना दिया परंतु गद्दा का प्रयोग नहीं करे धरती में सोए ये गुदगुदे और सुगंधी पदार्थों का सेवन न करे तो ये जो शास्त्री की मर्यादा एक सामान्य जीव के लिए दी और महाप्रभु सामान्य भक्त का आचरण करते हुए जब विराजमान है तो सन्यास के जो नियम बताए गए हैं उन सन्यास के नियमों को भी वह ग्रहण करेगा वो ये विचार करेगा कि मेरा जो शरीर है यह भगवत चिंतन के लिए है भगवत चिंतन के लिए है यह विचार करके वह उसी तरह का आचरण करेगा और मैं विषयों से मुक्त रहूंगा सन्यास ग्रहण करते समय विरजा हवन करके व्यक्ति अपने दोनों हाथ ऊंचे करके ये कहता है सन्यासी सन्यास ग्रहण करते समय कि अरे पंच महाभूतो यदि तुम्हारा मेरे पास में कोई ऋण है तो मैं उस ऋण से तुमको मुक्त करता हूं अब तुमको मुझसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं तो वो ये प्रतिज्ञा करके आया है कि जगत के जितने भी जीव उनके ऊपर मेरा कोई ऋण शेष है तो मैं उस ऋण को सिर्फ तुमको मुक्त करता हूं और अब मेरा शेष जीवन यह भोग भोगने के लिए नहीं है यह जीवन श्री ब्रह्म साधन के लिए ही है तो श्री महाप्रभु संन्यास ग्रहण करके आए हैं कि कृष्ण सेवा के लिए एकतांश आस्थाय परात्मनिष्ठां उपासिताम पूर्व सी महर्षि भी श्या में दुरंत बारंभ तमो वो मुकुंदाक निशेवे वो महाप्रभु श्रीमद भागवत के भिक्षुक के उस गीत का भिक्षुक के एक बचन का बार बार उच्चारण कर रहे हैं ग्रहण करते समय माने उस सन्यासी ने उस भिक्षुक ने जो बड़ा क्रोध ही माना जाता था बड़ा लोभ ही माना जाता था धन के लिए जिसने किसी का मुंह से भी कभी सत्कार नहीं किया अपने पूर्व आश्रम में और जब उसने सन्यास ग्रहण कर लिया तो वो ये कहता है एकतांश मान वो जो योगी है ब्राह्मण आस्थाय परात्मनिष्ठा मैं अब परात्म निष्ठा में स्थित होकर के वो ये कहता है कि आज मैं उस मार्ग पर चल रहा हूं उपासता पूर्व तमरी महर्षि भी जिसको पहले महर्षियों ने जिस मार्ग का सेवन किया आज मैं उस मार्ग पर चल रहा हूं और आहं में तुरंत पारम। इस सन्यास वेश को ग्रहण करके सन्यास आश्रम को ग्रहण करके मैं उनके नियमों का पालन करूंगा परंतु नियमों का पालन करने से कृष्ण मिल जाएंगे ये गारंटी नहीं है ये सुनिश्चित नहीं है मुझे कृष्ण की प्राप्ति होगी काय में श्री मुकुंद के चरणों की सेवा से ही मैं पार पार संसार को पार कर एवं शब्द के द्वारा दिखाया बेशधारण या कृष्ण प्राप्ति का कारण नहीं है कृष्ण सेवा ही कृष्ण प्राप्ति का कारण तो मैं कृष्ण सेवा करते हुए ही इस संसार को पार करूंगा तो महाप्रभु ये कह रहे हैं कि मैंने सन्यास वेश धारण किया ये सन्यास वेश कृष्ण प्राप्त कराने वाले नहीं है परंतु तो सन्यास आश्रम के जो नियम हैं वह सदा सदा भक्ति के अविरुद्ध होकर के रहेंगे और अविरुद्ध होने पर मुझे उनका लाभ प्राप्त हो जाएगा स्वाभिष्ट स्वाभिष्ट भाव संबंधी स्वाभिष्ट भाव अनुकूल स्वामिष्ट भाव अविरुद्ध तो अविरुद्ध हो करके मैं इन वस्तुओं का सेवन कर रहा हूं जो विरुद्ध है उनका मैं त्याग कर रहा तो विषय भोग यह कहीं संसार में आसक्ति बढ़ाने वाला है इसलिए महाप्रभु इसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं और उस गद्दे को भी ग्रहण नहीं कर रहे हैं कि सन्यासी हो के मुझे ब्रह्म चिंतन करना चाहिए मैंने कृष्ण चरणों का चिंतन करना चाहिए मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि मैं सुख भोग शरीर को सुख मिल रहा है कि नहीं मिला है क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं आत्मा अलग वस्तु है शरीर अलग वस्तु है सन्यासी यह सदा संसद का विवेक धारण करता है और शरीर को सुख मिले ये उसका लक्ष्य नहीं है शरीर भगवत सेवा का ब्रह्म साधन का एक माध्यम है इसलिए उस माध्यम के रूप में वह उस सेवा को शरीर का रक्षा करता है शरीर के सुखों में आसक्त नहीं होता है तो मुकुंदांग तमो वे वो श्री मुकुंद के चरणों की सेवा से ही मैं इस दुरंत पार संसार को दूर करूंगा ये वो तृतिक्षु ब्राह्मण एकादश का वो क्रोधी तृतिक्षु ब्राह्मण वचन कहता है तितिक्षा माने कष्ट को सहन करना इसका नाम है प्रतीक्षा और श्रीमन महाप्रभु प्रतिक्षा दिखा रहे हैं कि कष्ट को सहन करते हुए भी इस शरीर के द्वारा श्री कृष्ण चरणों का सेवन करना यही सन्यासी का परम परम लक्ष्य है तो सुनि जगदानंद मोहन महादुख पाए जगदानंद के मन में महा हुआ और उस समय जगदानंद मन में विचार कर रहे हैं कि गलती जो है वो तो केले की डंठल है ऐसा करें डंठल को निकाल दे महाप्रभु केले के ऊपर ही सोना है ठीक महा है महाप्रभु सो जाए डल निकाल दे तो इन्होंने नखे चिरी तहा ता अति सूक्ष्म केले के सूखे पत्ते लाए सूखे पत्ते ला करके नक्से उन पत्तों को चीरा और छोटे छोटे रेशा बनाई केले के पत्ते उनको चीरा और चीर करके नक्से उनके छोटे छोटे से पतले पतले उनके रेशा बनाई और प्रभु के बहरवास दुईते से सब भरे महाप्रभु के पुराना जो बहरवास है दो दो बहरवास लेकर के और उनको सिलकर के और उनके भीतर उसे केले के छोटे छोटे जो टुक थे पत्ते के उनको भर दिया उसमें से निकाल करके अलग रख दिए के रेशे उनको पत्ते के रेशे उनको उसमें भर दिया मत दुई कैल ओढ़न पाड़ इस प्रकार महाप्रभु के ओढ़ने बिछाने के लिए दो गद्दे तैयार कर दिए एक रजाई हो गई और एक गद्दा हो गया तो तोड़ने और, और, और बिछाने इनके लिए इसी तरह से बहुत से केले के रेशे लेकर के और उसमें उनसे गद्दा बना दिया और उसमें गड़े नहीं ऐसे वो जो डंठल थी उस डंठल को निकाल दिया <coughs> अंगीकार कैल प्रभु अनेक के यत्ने और प्रभु को समझा करके कि आप पहले भी तो करते थे केले के ऊपर सोते थे वही केला ही है ये केले के ऊपर पहले भी सोते थे अपना एक बहरवास जो है उसको बिछा करके सोते थे ये वही वही चीज है कोई नई चीज नहीं है केवल इसमें जो चीज गलती थी अनावश्यक कष्ट पाने की क्या जरूरत है तो कष्ट नहीं हो जैसा आपका वैराग्य है उसके हिसाब से ही ये बनाया गया है ऐसा कह करके श्री महाप्रभु के ने फिर उसको अंगीकार किया और तो अंगीकार करके महाप्रभु इसी प्रकार ओलहन और बिछावन इन दोनों को विचार स्वीकार करके विराजमान हुए शयन करे प्रभु श्री प्रभु इसके ऊपर शयन कर रहे हैं अब गलेगा नहीं बीच बीच में करवट बदलने के साथ साथ बीच का जो डंठल है वो घर्ती थी वो अब नहीं गड़ेगी सभी भय देख सभी सुखी इसको देख करके सब सुखी हो रहे हैं जगदानंद भीतरे क्रोध बाहरे महादुखी श्री जगदानंद इनके मन में तो क्रोध है बाहर से वे जगदानंद भीतर भीतर क्रोधित हैं बाहर से बड़े दुख प्रकट कर रहे हैं भीतर क्रोध इसका कि हमने सुखदायी अधिक सुखदायी वस्तु तो अपनाई बनाई उस की रूई का गद्दा महाप्रभु ने स्वीकार नहीं किया नहीं तो चैन से नींद आती अब ये गड़ेगा इसलिए महाप्रभु को उतना सुख तो नहीं मिलेगा पर फिर भी चलो महाप्रभु ने लिया तो जगदानंद भीतर क्रोध भीतर क्रोध है बाहर श्री जगदानंद महाप्रभु के उस त्याग में जीवन को देख करके बाहर दुखी हो रहे हैं बाहर केवल दुख प्रकट कर रहे हैं भीतर गुस्सा भी है तो प्रेम के कारण गुस्सा ये बिराजमान है पूर्व जगदानंदे ने इच्छा वृंदावन थे, प्रभु आज्ञा ना देन ताते ना पौरे से। श्री जगदानंद की पहले से ही ये इच्छा थी में वृंदावन एक बार दर्शन करके चला भाई साक्षात दर्शन की बड़ी महिमा है साक्षात दर्शन करके जो संतोष मिलता है वो केवल श्रवण करने से आ, संतोष नहीं मिलता है इसलिए कहती गोपकार तब कथा राधारानी कहती है तब कथा, कथा? मृतन अमृत नहीं तेरी कथा हमारे लिए मृत है विषय है क्योंकि तेरी कथा सुनकर के उल्टा बिरा बढ़ जाता है औरों के लिए तो तेरी कथा अमृत है तब कथा अमृतम परंतु तो श्री राधानी ने कह रही है कि मेरे लिए तो तेरी कथा उल्टा और विष वाली है तब कथा मृतम तेरी कथा मारने वाली तप्त जीवनम कैसे बोलो जैसे कोई व्यक्ति पसीना में झाप झोप गर्मी में लसफत होकर के आया है बिल्कुल श्वेद आविल होकर के वो विराजमान है और कोई उसके ऊपर ठंडा बर्फ का पानी डाल दे तो वो मरेगा कि जिएगा सर्दी जुकाम हो जाएगा तो तेरी कथा वह जैसे तप्त जीवन तपे हुए व्यक्ति को सीधा ठंडा पानी पिला देना या उसको मारने वाला हो जाएगा उसका नुकसान करने वाला हो जाएगा इसी प्रकार तेरी कथा केवल हमको तप्त जीवनम तप्त जीवन के समान तपे हुए व्यक्ति को ठंडे पानी के समान मृतम मारने वाली नुकसान करने वाली हो जाएगी कभी भी बोले भाई कवियों ने इस कथा की बड़ी मेहमत का गायन किया बोले कवियों की बात मत पूछो। को पूछो तो कवियों कोई भी विषय दे दिया जाए वे उसकी बढ़ाई करने लगेंगे उसको बना देंगे कोई कहे कि बैगन की बड़ाई करो बोले आह बैगन का क्या कहना ये तो बेहतर गुण है और इसीलिए ईश्वर में। तो बेगुन है इसीलिए इसका नाम बेगुन रखा गया बैगन रखा गया और इसके सिर के ऊपर कील ठोक दी <laughs> तो कवियों का तो ये स्वभाव है कि वे किसी भी चीज की बड़ाई और किसी चीज की कम कर... भी बुराई कर दे अच्छे को बुरा बुरे को अच्छा बनाने तो कभी भी ये तो उनकी कुशलता है शाप हम भाई बुरी वस्तु की भी कभी बड़ाई की जाती है वो इसलिए कि उसका उपयोग करना है उसके प्रति रुचि जगानी है इससे कलम हम तेरी कथा कलमश को दूर करने वाली है ये हम मानती पंत जो कलमश वाले हैं उनके लिए कृष्ण कथा है हम बिर हैं विरही के लिए कृष्ण कथा मृत है मानने वाली है जिनके हृदय में पाप है उनके लिए कृष्ण कथा कलमशाप हम उनके पाप को दूर करने वाली तो कृष्ण कथा उनको लेकर के सुनाओ जो पापी हैं जो बिर हैं उनको तो कृष्ण का मिलन प्राप्त कराओ राजनी कह रही है तब कथा मृत तेरी कथा मारने वाली है जैसे हुए तेल तेल तेल के के पास पास में में में में यदि कोई मारेगा तो रहने वाले व्यक्ति जलाएगा। इसी प्रकार तेरी कथा जलाने वाली है कभी भी कवि कवियों की बात जाने दो उनमें इतनी कुशलता है कि तुम्हें तो किसी भी वस्तु की प्रशंसा कहने लग जाती है कल मिशा कृष्ण कथा कलमश को दूर करने वाली है जिनको कलमश हो पाप हो उनके पास में कथा ले जाओ उनको सुनाओ हम बिर तो कृष्ण दर्शन कराओ कृष्ण कथा सुनाने से काम नहीं चलेगा श्रवण मंगलम ये कृष्ण कथा सुनने के साथ ही साथ मंगल कर देने वाली है विपरीत लक्षणामना मंगल का है अमंगल करने वाली जैसे जो जातक किसी दूसरे के लिए हित कर नहीं होता है ऐसी कन्या को कह दिया जाता है ये मंगली कन्या है ये मंगल जातक है तथ्य से कहना चाहिए था अमंगल है पर कह दिया जाता है मंगल जो तिथि कार्य को पूरा नहीं करने वाली है बाधा डालने वाली है उस मुहूर्त को कह दिया जाता है कि भद्रा लगी हुई है कहना चाहिए अर्थ है कि ये अभद्र समय है हित करने वाला नहीं है परंतु तो इसको कह दिया जाता है भद्र तो श्रवण मंगलम उसी तरह से विपरीत लक्षण में कह रहे हैं कि उनका तो मंगल ही हो जाएगा अर्थात अमंगल हो जाएगा श्रीमद आतम धनवानों ने इस कृष्ण कथा को खूब फैलाया श्रीमत माने धनवान जो व्यक्ति हैं उनमें आत इस कथा के प्रचार करने में खूब सहायता की क्योंकि उन्होंने मन में विचार किया कि जगत में एक से एक बुद्धिमान पड़े हुए हैं और व्यापार में है हमसे ज्यादा कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तब तो हमारा व्यापार बढ़ने नहीं देगा प्रतिस्पर्धा में हम पिछड़ते हुए चले जाएंगे इसलिए भेद नीति ये कहती है कि जो हमारे कंपिटिशन में आ रहा है उसको किसी तरह से हटा दिया जाए इसलिए इन धनवानों ने गांव गांव में सुंदर मंदिर बनाए और सुंदर मंदिर बना करके रूपी जो कथा बाचक हैं, उन कथावाचकों को वृत्ति दे दे करके ऊंचे सिंहासन के ऊपर बैठाया और वे अपनी पोथी खोल करके जैसे कोई चिड़ी मार जाल बिछा करके बैठ जाता है छिप करके इसी प्रकार ये पोथी रूपी जाल को फैला करके ये कसावाचक बैठे हुए हैं भोले भाले जनता जब आती है तो इनके द्वारा सुंदर जो चौंपा लगाया गया है उस जाल के भीतर जो दाना डाला गया है उस दाने को देख करके वो पक्षी आकर के जाल में गिरते हैं और ये उनको बांध लेते हैं और कहते हैं अब तुम भगवत भजन करो ये कृष्ण कथा कहने वाले ये व्यास उन सब को कृष्ण कथा में प्रस्तुत कर देते हैं तो जो कंपटीशन में व्यापार में आगे बढ़ने वाला था और हमारे व्यापार को प्रसिद्ध नहीं होने देना चाह रहा था हमारे प्रोडक्ट को हमारे उत्पाद को जो बाजार में जमने नहीं दे रहा था ऐसा व्यक्ति तो विरक्त बनकर के बाबा बनकर के अलग हो गया भगवत भजन करने के लिए तो ऐसे श्री मदार ऐसे जो धनवान हैं उन्होंने अपने उत्पाद को बाजार में बिकवाने के लिए बुझ करके गांव गांव में मंदिर बना करके जो कथावाचक हैं उनको कथावाचक रूपी उन पाक्षकों को उन चिड़ी मारों को वहां पर बैठा करके भूले भाले जनता जो है उसको कृष्ण भक्ति में लगा दिया वे जो थे वे तो लगे कृष्ण भक्ति में और इनका व्यापार चल निकला तो श्री मदातम भूमि ग्रंथ थे इसे सावधान ये बड़े बड़े तलक लगा करके और दुपट्टा ओढ़ करके जो कथावाचक बैठे हुए हैं इन चक्कर इनके चक्कर में कभी भी मत पड़ना भू ग्रंथ जो कृष्ण नाम ग्रहण करते हैं भूर दाजना उनसे ज्यादा नुकसान करने वाला और कोई दूसरी व्यक्ति नहीं है भूर दा अवखंडने दा वे पूरे व्यापार को ही नष्ट कर देने वाले हैं इसलिए उनके चक्कर में मत पड़ना ये गृहस्थी के साथ में तुम्हारा जो संबंध है उसको छुड़ा देंगे इसलिए इनके चक्कर में मत पड़ना यहां पर का ये परम सुंदर उपह दृष्टांत है व्याजस्तुति का तात्पर्य है कि जहां पर ऊपर से की जा रही है निंदा और भीतर की जा रही है उसका ही हो करके सुंदर विराजमान है कथावाचकों की सर्वोत्तमता प्रकट करने के लिए निंदा के बहाने उनकी यहां स्तुति की गई है ये व्याजस्तुति का परम श्रेष्ठ कि जो श्रीमद गुरुदेव कृपा करके के कृष्ण नाम रूपी महारत्न को चिंतामणि को हमको प्रदान करने वाले हैं ऐसे दाता और कोई दूसरे नहीं होंगे हो ही हैं महाप्रभु भूदा कह करके ही श्री प्रताप रुद्र महाराज को अपने हृदय से लगा लेते हैं यही श्लोक जब प्रताप रुद्र महाराज बोलते हुए और श्री महाप्रभु के चरणों को अपनी गोदी में रख करके दबाने लगते हैं और महाप्रभु का स्पर्श कर लेते हैं तो महाप्रभु इस श्लोक को सुन करके भूरदा भूरदा कह करके प्रताप रुद्र को अपने हृदय से लगा लेते हैं और फिर कहते हैं हाँ सन्यासी होकर के मैंने राजा का स्पर्श कर लिया ऊपर से दिखा रहे बहना और भीतर से बड़े प्रसन्न तो ये भूरदा भूरदा कह के तत्त जिन श्री गुरुदेव ने कृपा करके कृष्ण नाम सुनाया जिन श्री गुरुदेव ने कृपा करके कृष्ण लीला सुनाई उनसे बढ़कर के भू और कोई नहीं हो सकता है वे ही सबसे बड़े दाता हो करके विराजमान तो रिदा कहकर के उनकी अत्यंत स्तुति की गई और ब्याज स्तुति के माध्यम से जहां पर निंदा के बहाने स्तुति की जा रही है ऊपर से निंदा और भीतर से स्तुति ये ब्याज स्तुति के माध्यम से कथक गणों की महिमा का गायन करने वाला अपूर्व श्लोक होकर के विराजमान तो जगदानंद की भी स्थिति यह है कि ऊपर से क्रोध परंतु तो बाहर महादुखी बाहर दुख प्रकट कर रहे हैं बाहर क्रोध प्रकट नहीं कर रहे हैं अपने क्रोध को भीतर छिपाए हुए श्री प्रभु के ऊपर क्रोध करके उनको डाट तो नहीं रहे हैं परंतु मन युन में दुखी कौन सा तेल कोई तेल नहीं है ऐसा कहकर के तेल की हानि फोड़ दे ये और रूठ करके वहां से चले जाए तो वहां पर क्रोध प्रकट किया परंतु अब क्रोध प्रकट नहीं कर रहे हैं परंतु भीतर क्रोध है बाहर दुखी हैं सत्यभामा का स्वरूप होकर के श्री जगदान पंडित का विराजमान गदाधर पंडित का स्वरूप श्री रुक्मणी जी जैसा है जहां श्याम सुंदर यादव प्रयास भी करें द्वारकाधीश तब भी श्री रुक्मणी जी परहास का क्रोधित होकर के उत्तर नहीं दें बल्कि मुस्करा करके कहें कि मारे आपने जो कहा बिल्कुल ठीक आपके हमारी जोड़ी नहीं मिली ऐसे श्री कृष्ण अपने लिए बार है, बार है दोष अपने ऊपर दिखा रहे हैं और अपने दोषों को प्रकट कर रहे हैं परंतु श्री रुक्मणी जी बारह दोषों को गुण के रूप में ही प्रस्तुत करती हैं कि हम भयभीत हैं डरपोक हैं एकांत में आकर के रहे हम हमारे साथ में हमारे सारे बैरी जो संबंधी हैं वे संबंधी भी बैर करते हैं सारे दोष अपने ऊपर कृष्ण ने दिखाए धनवान व्यक्ति हम अभी पूजा नहीं करते हैं सेवा नहीं करते हैं हम भयभीत हैं और रुक्मणी हमारे बहुत से शत्रु हैं जो हमको मौका दे करके पराजित करना चाहते हैं ऐसे के साथ में तुमने काय को ब्याकल दिया तो ये ऐसे इस तरह से कम से कम बारह दोष अपने ऊपर आरोपित किए श्री स्वामी ने किया परंतु श्री ठाकुर ने उन सारे दोषों को श्री रुक्मणी जी ने सारे दोषों को गुणों में परिणत कर दिया श्री जगदानंद की इच्छा वृंदावन जाने की हुई प्रभु आज्ञा न दे ताते ना पाते चलते प्रभु ने आज्ञा नहीं दी इसलिए ये वृंदावन नहीं जा सके परंतु अब श्री महाप्रभु को कष्ट पाते हुए देख करके इनको अब दुख हो रहा है ये सहन नहीं कर पा रहे भीतर क्रोध दुख प्रकाश न कोइल भीतर क्रोध है परंतु तो दुख में उस क्रोध का प्रकाशन नहीं करते हैं मथुरा या प्रभु स्थाने आज्ञा मागिन अपने क्रोध को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं इसलिए हम पे मन में तो भाव ये है कि हम पे महाप्रभु के नहीं नहीं देखे जाते हैं हम नहीं कैसे देखे? हम पर रहेंगे कष्ट देखें इसलिए तो यहां से जा रहे हैं। ऐसा प्रभु से आज्ञा मांग ली कि मैं मुझे अब वृंदावन में हुए जरा से दर्शन कर भीतर क्रोध है और क्रोध के कारण इन्होंने महाप्रभु का कष्ट मैं और नहीं देखूं ये विचार करके प्रभु से आज्ञा मांगी ये बात बिल्कुल वैसे ही है जैसे नारद जी द्वारका में कृष्ण के दैनंदनी लीला का दर्शन करने के लिए गए अब वहां पर देख रहे हैं कि श्री कृष्ण का रोटीन कैसा है उनकी दैनिक दिनचर्या कैसी है और उस दैनिक दिनचर्या में जब वे देखें कि कृष्ण सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं देवताओं की वरुण की सूर्य की पूजा कर रहे हैं वे ये कह रहे हैं संध्याई नमः सावित्री नमः गायत्री नमः सरस्वती नम सर्वाभ्यो देवताम मातृव्यो नम पितृव्यो नमः संध्या बंदन वंदन में सबको वंदना कर रहे हैं और देवता और पितरों और ऋषि उनकी भी वंदना कर रहे हैं नारद जी को बुरा लगे हमको तो नहीं देखा जाता है इए, क्या करते हैं ठाकुर सूर्य को अर्घ दे रहे हैं पितरों को अर्घ दे रहे हैं देवताओं को अर्घ दे रहे हैं वरण को सूर्य को विश्व देवाओं को अश्विनियों को प्रणाम कर रहे हैं संध्या में ये क्या करते हैं इनमें कोई पाप है क्या परंतु तो समझा करते हुए हाथ में जल लेकर के कहते हैं द्रुपदा देव मुं मुंचतु द्रुपदा देव मुंचान शुन्य से माने पूरे से जैसे व्यक्ति जब खड़ा को छोड़ देता है तो कीच से दूर हो जाता है खड़ा में कीच लगी हुई है तो द्रुपदादेव मुंचतु द्रुपद से मुक्त हुआ व्यक्ति जैसे कीच से मुक्त हो जाता है द्रुपदा देव मुमचान जैसे द्रुपद से मुक्त होने की इच्छा वाला व्यक्ति पाप से मुक्त होना ऐसे ही मैं भी पाप से मुक्त होने की इच्छा कर रहा हूं शून्य स्ना मला जैसे पसीने में झूठ झाब झोप व्यक्ति जब स्नान कर ले तो वो मल से दूर हो जाता है ऐसे आपस शुद्धं में मेन मैंने जो अंजलि में जल लिया है और इसको सुन करके छोड़ रहा हूं इसी प्रकार मेरे भीतर जितने भी पाप हैं वो ये जल दूर करे अरे पाप है क्या ये क्या करते हैं हमको तो अच्छा नहीं लगता है तो नारा जी मन में मैं क्या विचार करते हैं कि एक मनुष्य की तरह से ये देवता पितर ऋषि इनको प्रणाम करते हैं ये अपने पाप को दूर दूर करने के लिए अघमरस प्राश्चित करते हैं नित्य ये तो अच्छा नहीं लगता है हमें द्वारका की लीला अच्छी नहीं लगी हमको तो पृथ्वी मंडल अच्छा लगा जहां पर जहां जाओ वहां कृष्ण के गुणों का गायन होता है तो कृष्ण के गुणों का गायन करने का जैसा स्व अवसर पृथ्वी पर मिलता है वैसे बाहर जगह नहीं मिलता है इसलिए नारद जी कृष्ण का दर्शन करते हुए कृष्ण को छोड़ करके अनुमति लेकर के चले आई उस अध्याय में वर्णन किया गया है कृष्ण दैनंदनी लीला का जहां नारायण जी ने दर्शन किया उस लीला का दर्शन करने के बाद में कृष्ण से अनुमति लेकर के चले आए क्यों चले आए बोले कृष्ण कथा में जो सुख है वो कृष्ण की लीला दर्शन में सुख नहीं लीला दर्शन में कई बार श्री कृष्ण मनुष्य जैसा आचरण करते हुए दिखते हैं परंतु तो कृष्ण कथा जहां होगी वहां वे सामान्य मनुष्य जैसा आचरण नहीं करेंगे वहां पर कहीं ऐश्वर्य निरंतर निरंतर विराजमान रहेगा मैं जानता हूं लोक संगठ के लिए कर रहे हैं परंतु लोक संग्रह के लिए भी करना मुझे सहन नहीं होना ऐसा क्यों कर इसलिए नारद जी को पृथ्वी पर रहना ज्यादा पसंद है श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए निरंतर जाते हैं और द्वारका की एक एक गली नारद जी की छानी हुई है द्वारकाधीश के सोलह हजार एक सौ आठ महल उनकी एक एक गलियारा नारद जी का देखा हुआ है और नारद जी को कोई टोक नहीं सकता है नारद जी स्वेच्छा से सोलह हजार एक सौ महलों में कहीं भी किसी भी रास्ते से होकर के चले जाते हैं सब नारद जी को पता है नारद जी कोई टोकता नहीं है उनके लिए रोक टोक नहीं है फिर भी नारद जी को द्वारका में रहना पसंद नहीं कृष्ण दर्शन करने के लिए भरने जाएं, परंत वहां पर, पर कृष्ण के ऐसे आचरण को देखें तो इनको झूझल आती है कि हाँ हमारे कृष्ण से भी भर के कोई हो गया क्या ये इंद्र सूर्य भरो जिनकी ये स्तुति कर रहे हैं संध्यावंदन कर रहे हैं इनको प्रणाम कर रहे हैं हमको अच्छा नहीं लगता है। तो नारद जी को देखा नहीं जाता है कृष्ण की उस नाकृत लीला को इसलिए नारद जी चले आते हैं जहां रसमई लीला है वहां पर तो नरक लीला बड़ी पसंद परंतु तो जहां नरकत लीला में सामान्य तुच्छ देवताओं को ये प्रणाम करने लग जाए वो इनको अच्छा नहीं लगता है नारद जी को तो पृथ्वी पर आते, तो कृष्ण कथा में जो सुख है वो सुख है, और कहीं दूसरी के नहीं तो श्री जगतानंद पंडित भी उनके हृदय में श्री महाप्रभु की ये मनुष्य जैसी जो लीला है और उसमें सन्यास आश्रम में अपने आप को तपा करके मैं मन को करके, करके फिर में लगूंगा ये जो लीला है नारद नहीं आ रही है श्री आ, इनको जगदानंद पंडित को पसंद नहीं आ रही है और जगदानंद पंडित भीतर भीतर तो कड़ रहे हैं है। क्रोध कर रहे हैं महाप्रभु के ऊपर दुख प्रकाश न कर अपने दुख का शब्दों में प्रकाशन कर नहीं रहे हैं और कह रहे हम पे तो अब नहीं देखा जाता है तो एक तरह से रूठ करके श्री जगद पंडित मथुरा जाने के लिए प्रभु से आज्ञा मान दे प्रभु कहें मथुरा यावे आवे अमाय क्रोध करके मेरे ऊपर क्रोध करके मथुरा जाओगे क्या अमाय दोष लगाए तुम वे हॉल में भिखारी मुझे दोष लगा करके तुम भिखारी बनोगे तो मुझे दोष लगा करके तुम भिखारी बनना चाहते हो यह उचित नहीं है मैंने रेशमी गद्दा स्वीकार नहीं किया इसलिए मुझे दोष लगा करके तुम वृंदावन में जाकर के मथुरा में जाकर के भिक्षा करोगे भिखारी बनोगे इसलिए तुम भिखारी बन रहे हो जगदानंद कहे प्रभु ढोरिया चरण जगदानंद का सारा क्रोध शांत हो गया जान गए प्रभु कितना प्रेम करते हैं मुझसे So, महाप्रभु के चरण पकड़ करके कह रहे हैं कि पूर्व इच्छा मोर पूर्वते वृंदावन कि मेरी पहले से ही इच्छा थी श्री वृंदावन जाने की कि साक्षात वृंदावन का मैं दर्शन करूं वैभव रूप में तो ब्रज व्यापक है व्यापनात् व्रज उच्चते व्रज शब्द का अर्थ ही है जो सर्वत्र व्यापक होकर के रहे उसका नाम ब्रज स्कंद पुराण के श्रीमद् भागवत के महात्मा में भी ये ब्रज की परिभाषा दी गई कि उच्चते जो सर्वत्र व्यापक होकर के रहे उसका स्थान है उसका नाम ब्रज है परंतु तत्वतः व्रज जो है उसका तात्पर्य है जहां पर ब्रज माने समूह ब्रज माने गमन और ब्रज माने व्यापक ब्रज के तीन अर्थ हो व्यापन तो की व्याख्या कर दी वो मुख्य व्याख्या नहीं है एक भाव रूप में ब्रिज, जहां भी कृष्ण जाएंगे पर व्यापक पहले धाम धाम जाएगा, और उस में ही कृष्ण रहेंगे। पटना भी जा रहे हैं मगध देश भी जा रहे हैं जरासंध का वध करने के लिए तो धाम तक तो पहले जाएगा तब कृष्ण के चरण पड़ेगी श्री कृष्ण धाम में ही रहते और जैसे अपने तेज को अपने से अलग नहीं किया जा सकता धाम शब्द का अर्थ है तेज इसलिए तेज पहले जाएगा फिर व्यक्ति जाएगा ऐसे ही से कृष्ण जाते क्या सुंदर धाम धाम धाम की व्याख्या हो गई है तो व्यापनाथ ब्रिज उच्चते जो व्यापक हो उसका नाम ब्रज ब्रज का दूसरा अर्थ है ब्रज माने समूह जहां पर दास से सख्य और बात्सल्य और मधुर ये चार रसों का समूह पूरी तरह से विद्यमान हो उसका नाम है वृज व्रज माने समूह जहां पर सभी रस विद्यमान हो उसका नाम ब्रज ये वृज का दूसरा अर्थ माने जहां कृष्ण की चारों भावों के द्वारा सेवा की जाए ब्रज का तीसरा अर्थ है वर्जन माने किसी निश्चित लक्ष्य को लेकर के जहां गमन किया जाए उसका नाम ब्रिज एक है अटन अटन गति उसमें कोई लक्ष्य नहीं है घूमने जा रहे हैं कहां जाएंगे इधर जाएंगे आज इधर चले गए कल घूमने गए तो चलो इधर इधर चलते हैं कभी सीधे चले गए कभी टेरे जाकर कि फोल के लौट करके परिक्रमा देकर के आ रहे हैं वही कर रहे हैं घूमने से मतलब है कहा जाना है ये अटन है अटन माने बस मॉर्निंग वॉक करना है किस लक्ष्य को जाना है लक्ष्य कोई नहीं एक है दोन पर पेंडुलम की तरह से कहीं गति हो रही है उसमें एक रास्ता तो है परंतु जाना आना जाना आना बस यही है घूमना है उसमें लक्ष्य का निर्धारण नहीं है कहीं गति तो है परंतु गति की स्थिति कहीं स्थिति में होनी चाहिए गति की नियति स्थिति है पंथ स्थिति प्राप्त नहीं है बस यू ही भटकते रहो तो उसका नाम कहीं दोलन है तो एक है परिभ्रमण परिक्रमण परिक्रमण में कहीं ऑर्बिट तो एक बना हुआ है पंत केंद्र का स्पर्श नहीं वहां परिक्रमा पर तो है पंत परिक्रमा में केंद्र का निश्चय नहीं है एक है वर्जन वर्जन का मतलब है यह मेरा लक्ष्य है दहाई है या इस दाई को छूना वहां पर लक्ष्य निर्धारित है कम से कम मार्ग में उस रास्ते को प्राप्त कर लिया जाए कम से कम सुरक्षित होकर के किसी वस्तु को प्राप्त कर लिया जाए उसका नाम है वर्जन तो वर्जन गति ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है सबसे ज्यादा छोटी है सबसे ज्यादा सुरक्षित है लक्ष्य है न अटन न परिभ्रमण नोलन कोई भी गति ठीक नहीं है लक्ष्य को नहीं छूने वाली है परंतु यहां केंद्र को छूना ही है यही गति तो ये वृज हो करके विराजमान, तो मेरा वृद्ध जाने का मसरा जाने का बहुत दिन से लक्ष्य था और साक्षात मथुरा का दर्शन करने की बहुत दिन से इच्छा थी जो साक्षात दर्शन है उसकी साक्षात्कार की अपनी महिमा है साक्षात्कार की महिमा अपनी जगह होती है इसलिए ब्रिज का साक्षात्कार करने की मेरी अपनी अभिलाषा है जब तक व्यक्ति साक्षात्कार नहीं करता है तब तक, तक संतोष नहीं होता है वीडियो में मैं जाने कहा सारी चीजें देख ली है उसने परंतु जब तक व्यक्ति साक्षात नहीं देखे साक्षात देखने के लिए कितने नदी नाले समुद्र लांघ करके फिर जब जाता है तब संतोष हाँ हम वो देख करके आए और देख तो तुमने पहले लिया था वीडियो में सब था पहले तो देख ही लिया था जो वीडियो में देखा उतना तो दिखा भी नहीं होगा परंतु तो साक्षात दर्शन करने पर जैसा सुख मिलता है वैसा कहीं वैभव रूप में दर्शन करने पर सुख की प्राप्ति नहीं होती है इसलिए श्री जगदानंद पंडित कह रहे हैं कि मेरी साक्षात दर्शन की बड़ी इच्छा है थी महाप्रभु कह रहे हैं मुझे दोष लगा कर के जा रहे हो श्री जगदान कह रहे हैं नहीं नहीं पहले से ही मेरी वृंदावन का साक्षात दर्शन करने की इच्छा थी प्रभुर आज्ञा नहीं ताते ना पारी आई थे आपने आज्ञा नहीं दी इसलिए नहीं जा सका दे ये दे अब आज्ञा हो तो यदि अब आपके अब्ञा आज्ञा हो जाएगी तो अवश्य आए निश्चय निश्चय निश्चंद मैं अवश्य ही वृंदावन जाऊंगा आपके आज्ञा ले रहा हूं दे रोग बहुत अच्छी बात है श्री महाप्रभु अपने अनुभव को बता रहे हैं बोले प्रभु तार प्रीतारमन ना अंगिका प्रेम के कारण इनके गमन को अंगीकार नहीं करते थे हो प्रभु ठाई आज्ञा मांगे बार बार श्री जगदानंद प्रभु से बार बार आज्ञा मांगते हैं स्वर्भ गोसाई ठाई कैल पंडित कैल निवेदन स्वरूप गोसाई के सामने जब पंडित ने निवेदन किया तो पूर्व हित वृंदावन या मोर मन के पहले से ही मेरा वृंदावन जाने का मन है प्रभु आज्ञा बिने यहायते न पारी प्रभु की आज्ञा के बिना जान नहीं सकूंगा अब आज्ञा ना दे मोरे क्रोध है या बॉल अब भी प्रभु मुझे आज्ञा नहीं दे रहे हैं और ये बहाना बना रहे हैं तुम तो गुस्सा करके जा रहे हो कैसे आज्ञा दे दो राज घुसी तो जान नहीं रहे हो तुम तो मुझसे गुस्सा करके जा रहे हो क्रोध है या बॉली तुम क्रोध में जा रहे हो ये कह रहे हो तबे स्वरूप गोसाई कहे प्रभु चौर तब स्वरूप गोसाने ने सिफारिश की जगद पंडित की कि जगदानंद इच्छा बढ़ या वृंदावन जगदानंद की वृंदावन जाने की बड़ी इच्छा है तुम था आज्ञा मांगे बार बार तुम्हारे सामने बार बार आज्ञा मांगते हैं आज्ञा दे प्रभु देखे आई से एक बार दे दो आज्ञा दे दो दे दो दे दो प्रभु इनको आज्ञा एक बार वृंदावन दर्शन कर आएंगे आई देखे ये गौर देशे या जैसे गौरव देश देख करके जल्दी से आगे ऐसे देखना वृंदावन में जाकर के घूम फिर करके तुम्हारे चरणों को छोड़ नहीं सकेगी जल्दी इसे चिंता मत करो एक बार वृंदावन देखे आए जाने दो इनको बृंदावन देखे आएंगे स्वरूप गोसाइन बोले प्रभु आज्ञा दें उस समय स्वरूप गोसाइनी ने प्रभु से आज्ञा ऐसे कहा तो स्वर स्वरूप गोसाइन बोले स्वरूप गोसा ने जब कहा सिफारिश की तो प्रभु आज्ञा दे लो महाप्रभु ने वृंदावन जाने के लिए स्वरूप गुस्साईन को आज्ञा भी दे दी जगदानंदे बुलाए तहारे शिक्षाएन और कहा जगदानंद को यहां भेजो और जगदानंद को बैठ बुला करके अपने पास में बैठाया बोले वृंदावन जा रहे हो कैसे जाओगे ये सावधानी रखना ये सावधानी रखना ये सावधानी रखना कुछ सावधानी दिखाई वृंदावन में आकर क्या सावधानी रखनी चाहिए ये श्री महाप्रभु आगे दिखाएंगे बोलनावन बिहारी लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय